ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आश्रय करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी होंगे अमरनाथ जी हमारे साथ उपस्थित है महाराष्ट्र अमरावती से हैं और पिछले पैंतीस सालों से इंश्योरेंस का सेवा कर रहे हैं एज़ ए रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास इंश्योरेंस हेल्थ सेक्टर में तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है अमरनाथ जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया रमेश भाई जी आपका बहुत बहुत थैंक यू आपने जो रेडियो मधुबन के अंदर में निमंत्रित किया <laughs> बिल्कुल आप पिछले पैंतीस सालों से इस हेल्थ सेक्टर में है जी, जी, जी, सेक्टर में। जी, जी, मुझे लगता है की हमारे श्रोताओं को काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में तो सबसे पहला सवाल यही है की समाज में हेल्थ इंश्योरेंस की क्यों आवश्यकता है जी जी भाई जी देखिए ऐसा है की अभी हम देख रहे रिसेंट डेज के अंदर में जैसे की तीन साल पहले जैसे हमने देखा कि आजकल डिसीजेस अचानक आ जा रहे लास्ट 10 इयर्स का अगर समझो रेशो अगर निकाले तो हमने ऐसे ऐसे बीमारियों के नाम सुने हैं जो कि यानी मेडिकल डिक्शनरी में भी मिलना वो बहुत है। मुश्किल है <laughs> तो ऐसे कंडीशन में जैसे इबोला एंथ्रेक्स चिकनगुनिया बर्ड फ्लू साइन फ्लू अब उसके बाद में फिर ये कोविड आ गया कोविड के अंदर में फिर उसका एडवांस वर्जन आ गया म्यूकर आया उसके बाद में ओमिक्रॉन आया तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिक्शनरी है यहीं पर थम जाएगी भी ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है हाँ। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सी बीमारियों के अंदर में क्या हो रहा है कि हायर डायग्नोसिस के अंदर में काफ़ी लोगों का पैसा जा रहा है पैंसठ पैंसठ लाख साठ साठ लाख एक एक करोड़ कैंसर जैसी बीमारी के अंदर में लोगों के खर्च हो रहे हैं इसलिए समाज को ना भाई जी इसमें बहुत आवश्यकता है कि हर किसी का जो भी फाइनेंशियल टावर हो वो फाइनेंशियल टावर में उसने जो गोल्ड लेकर रखा है कोई प्लॉट्स है उसके कुछ इन्वेस्टमेंट्स है यी है बीमारी के समय में ये सब बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए समाज के अंदर में ये एक अच्छा टूल है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हाँ। कैसे ये कितना आवश्यक है ये आपने बताया और निश्चित तौर पे ये आवश्यक बहुत ज़रूरी है हाँ। और साथ ही साथ आज के समय में हम देख ही रहे हैं हाँ। अलग अलग बीमारियाँ हमारे बीच आ रही हैं तो दूसरी एक बात आती है जैसे कितनी बीमारियों पर यह क्लेम मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस का वो थोड़ा सा बताइए हाँ, स्पष्ट देखिए भाई जी इसके अंदर में बीमारियाँ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं हमारा जब भी किसी हॉस्पिटल में अनटाइमली अगर कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है और उस हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में हमारा ये जो ख़र्चा जो होगा किसी भी चीज़ के अंदर में मेडिकेशन में तो वो हमारा कोई प्लैंड एक्सपेंसिस की कोई लिस्ट में नहीं रहता है वैसे तो डब्ल्यू के जो लिस्टेड डिसीज है वो लगभग थर्टी एट थाउजेंडीज है ये बहुत रहस्यमय बात है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को भी शायद पता ना हो लेकिन अड़तीस हजार बीमारियाँ आज हमारे सोसाइटी के अंदर में हो गई है ये एक राजयोग मेडिटेशन सिर्फ एकमात्र ऐसी दवाई है क्योंकि एम के भी कोर्स में पढ़ाया जाता है जितने भी बीमारियाँ हैं ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है और हमारे संतों ने भी हमको ये बात बताई है उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े जो फिलोसोफ़र हुए हैं उन्होंने मन के ऊपर में चिंतन किया है क्योंकि जितने भी जो सेरेटोनिन है ऑक्सीटोसिन है डोपामाइन है एंडोरफिन है ये सारे जो हारमोन्स है इसका जो एक प्रॉपर अलाइनमेंट है ये सिर्फ राजयोगा मेडिटेशन के ज़रिए ही होता है लेकिन आज लोगों के पास में ये सब चीज़ें करने के लिए वक्त नहीं है बड़े बड़े लोगों के पास से वक्त नहीं है वो बेचैन है चिंताग्रस्त है उनका मन व्यथित है दुखी है अशांत है जिसके कारण उनको जो बीमारियां हो रही है और बीमारियों के अंदर में उनकी ज़िंदगी की, की हुई बहुत बड़ी पूंजी उसका व्यय हो जा रहा है वो डॉक्टर के जेब में जा रही है तो बहुत सारे केसेस के अंदर में हमने देखा है कि लोगों का कमाया हुआ पैसा वो व्हाइट पॉकेट के जेब में चले गया है तो उन्होंने जो भी कमाई की थी तो सफेद कोट के जेब में तो डालने के लिए नहीं की थी ना नहीं, तो नहीं, इस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि बीमारियां किस तरीके से बिल्कुल एक भस्मासुर का रूप धारण कर रही है जी, जी। इस तरीके से ये जानकारी हम लोगों को देते हैं और इसमें एजुकेट करते है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है एक और बात आती है कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले ये भी एक समस्या है जी सही है भाई जी अब देखिए मार्केट में कैसा है कि लगभग बयालीस से पैंतालीस कंपनियां अभी फिलहाल काम कर रही है लेकिन इसमें प्राथमिक रूप से दो टाइप की कंपनियां होती है एक होती है स्टैंडलोन कंपनी और नहीं। नहीं। एक होती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी कभी भी हमारे लिए बेटर है क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में वो मकान दुकान बीमा हर चीज का कार्गो का हर चीज का इंश्योरेंस निकालते हैं तो उनके पास में काफी एक लार्ज स्केल के ऊपर में फंड होता है तो आपने देखा होगा जैसे जो स्टैंड कंपनियों ने काफी बीच में जो क्लेम सेटलमेंट थे वो उन्होंने न था क्योंकि जब मासी लेवल पर जब क्लेम आते हैं तो हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड कंपनी के पास में काफी शॉर्ट टर्म में फंड होता है और इनकम उनकी कम हो जाती है और एग्जिट लोड काफ़ी उसमें बढ़ जाता है इसके वजह से वो कंपनियाँ गिवअप भी करती है लेकिन जो अच्छे भी ब्रांड हमारे इंडिया में हैं जिसमें जैसे एच है आई है टाटा ए आई हेल्थ इंश्योरेंस है और टाटा ए आई हेल्थ इंश्योरेंस में तो इतनी ईमानदारी है उनके जीन्स में ही ईमानदारी है तो क्लेम सेटलमेंट सबसे अच्छा टाटा ए का अनुभव हमारा रहा है कि पिछले कुछ सालों से कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और बाकी कंपनियों से एड आउन बेनिफिट भी उनके ज़्यादा है ओपीडी बेस पर भी कंपनियां काफ़ी खर्चे दे देती है जैसे साल भर में किसको सर्दी खांसी होती है उसमें किसी को जैसे 2000-5000 रुपए लगते हैं ओपीडी पी कंसल्टेशन के कोई रेगुलर चेकअप करना है एनुअल चेकअप में भी दस हजार मिलते हैं उसके अलावा जैसे कि माइग्रेन पेन है कोई सीटी स्कैन एम का रिपोर्ट निकालना है तो पच्चीस हजार तक का खर्चा टाटा ए में आसानी से मिल जाता है तो उस हिसाब से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा टाटा एआईजी जो भी उनका प्लान है मेडिकयर प्रीमियर प्लान इस बेस्ट प्लान चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और जी। सोल जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं उसके बारे में आपने बताया जी जी और एक और बात है क्लेम कैसे होता है वो आपने टाटा का तो बताया फिर भी हाँ। मैं चाहूँगा क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ता है लोगों को जब इंश्योरेंस ले लिया हो हाँ देखिए भाई जी इसमें क्लेम सेटलमेंट जो होता है वो दो टाइप से होता है एक क्लेम होता है जैसे किसको कोई भी अगर मेडिकल क्रिटिकल इलनेस या कोई कैजुअलिटी अगर हो जाती है और वो जब ओपीडी में कंसल्टेशन करता है और डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रहना पड़ेगा तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर जो भी लगने वाले एक्सपेंसेस है जैसे जाते बराबर उसको रूम रेंट लगेगा सबसे पहले तो उसको एम्बुलेंस लगेगी वहाँ तक पहुँचाने के लिए फिर उसके बाद में रूम रेंट जाते से शुरू होगा अच्छे आज सिंगल किसी भी मल्टी हो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम बोल तो 6000 से 8000 हज़ार वो भी सिटी के हिसाब से वो डिपेंड करता है अगर मान लो यहाँ पर अगर आप ले लोगे तो यहाँ पर तो आपको छः हज़ार में मिल जाएगा लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में वही ख़र्चा आपका डबल भी हो सकता है ट्रिबल भी हो सकता क्योंकि वहां पर जमीन के रेट बहुत हाई है तो उस हिसाब से आप वहाँ पर जाने के बाद में अगर हॉस्पिटलाइज क्लेम अगर हो जाता है तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद में कैशलेस क्लेम ले सकते हैं करवा के उसको वहाँ पर एक टीपीए सेक्शन होता है नहीं, नहीं। और टीपीए सेक्शन में अपना जो भी हेल्थ का कार्ड है और अपनी फोटो आई देने के बाद में जो भी क्लेम सेटलमेंट है उसका प्रोसेस ऑन हो जाता है कंपनी के तरफ में वो टीपी सेक्शन उसका अप्रूवल लेता है और आपका ट्रीटमेंट वहाँ पर कैशलेस में शुरू हो जाता है आपको एक रुपया भी नहीं देना पड़ता और पूरा आपका कैशलेस में ट्रीटमेंट लेके आप आ सकते हैं उसके बाद में अगर आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कुछ खर्चा लगता है तो छुट्टी होने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी आगे के तीन महीने का खर्चा आपको उसमें मिलता है भाई जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को इंश्योरेंस सेक्टर की पूरी जानकारी मिल रही है शॉर्ट में और कई बार होता है ना क्लेम की बात आती है उसके साथ में कुछ कंडीशंस भी कंपनी वाले लगाते हैं बहुत छोटे में जी जी जी तो वो कैसे समझे उसके बारे में थोड़ा बताइए हाँ देखिए कंडीशंस का तो ऐसा है कि जैसे आज किसी ने किसी व्यक्ति का अगर हेल्थ इंश्योरेंस उसने लेके रखा तो मेडिक्लेम में इमिजिएटली फ्रॉम द डे वन जो क्लेम मिलता है आज पॉलिसी बनी कंप्लीट हो गया प्रपोजल फ्रॉम द डे वन से एक्सीडेंटल क्लेम ही उसके अंदर में दिए जाते 30 दिन तक के किसी भी बीमारी का कोई भी खर्चा नहीं दिया जाता लेकिन 31वें दिन से ये हेल्थ इंश्योरेंस फुल प्लेज में काम करता है उसके आगे के जो भी आपको जो खर्चे हैं, जिसमें कि जैसे हार्ट अटैक है पैरालिसिस है कोई हैंड डायग्नोसिस है वो सब उसमें आप क्लेम ले सकते हैं जी जी हाँ उसके अलावा मान लो जैसे कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है कोई बी है शुगर है वो भी उसमें कवर होता है लेकिन ऑलरेडी पहले से कोई तकलीफ अगर चल रही है बीपी शुगर तो उसको लेके आपको दो साल तक के कोई भी खर्चा उसमें नहीं मिलता है लेकिन दो साल के बाद में बीपी शुगर का भी खर्चा आपको उसमें मिल जाता है चलिए तो बहुत अच्छी बात आपने बताया है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों के लिए मैं तो सर ये कहूंगा कि किसी का भी जो हेल्थ इंश्योरेंस हम जब निकालते ना तो हमको भी काफ़ी तकलीफ़ होती है उसके अंदर में क्योंकि वो व्यक्ति अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देता है लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से यही चाहूंगा कि किसी को हेल्थ इंश्योरेंस निकालने की नौबती ना आए हर परमात्मा सबको इतना स्वस्थ रखे और हम लोग भी जो है कि सब कुछ परमात्मा के ऊपर न डाले रेगुलर वॉकिंग करें हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर दस हज़ार स्टेप्स पर डे अगर चलता है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस निकालने की नौबत ही ना आए और किसी का हम हेल्थ इंश्योरेंस निकाल भी देते हैं तो हम तो ये चाहते हैं कि इसका हर साल ये पैसा डूब जाए क्योंकि कितना भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस निकालने का तो कितना भी हम पैसे देंगे और वो व्यक्ति अगर बीमार है तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा ना तो इस हिसाब से मैं तो यही चाहूँगा कि हर कोई स्वस्थ रहे मस्त रहे ना किसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने की भी नौबत आए लेकिन एक सेफ्टी टूल है कभी आकस्मिक कुछ घटनाएं हो जाती है एक्सीडेंटल इंजर हो जाती उसके लिए हमारे पास खर्चे नहीं रहते इस वजह से समाज को इसकी बहुत निहायत आवश्यकता है बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बहुत अच्छी बातें आपने हाँ। बताया है हाँ। और इंश्योरेंस एक ऐसा समय पर जो है हाँ। यूजफुल चीज़ें हैं लेकिन हाँ। कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आप अध्यात्मिकता से भी जुड़े हैं ब्रह्म से जी जी देखिए आध्यात्मिकता तो मेरे जीवन में पहले भी थी लेकिन पहले जो सब चीज़ें थी मेरे लाइफ के अंदर में वो आध्यात्मिकता सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर थी लेकिन यहाँ पर जो मुझे परमात्मा का प्यार मिला जो खुशी मिली जो शांति मिली मेरे सारे दुख परमात्मा ने हर लिए और आज मेरे परिवार के अंदर में जो खुशी है आज मैं मेरे पूरे परिवार को मेरी युगल को भी लेकर आया हूँ पूरी जो हमारे परिवार के जो बच्चे हैं दोनों बच्चे भी आए हैं मेरी बेटी भी आई है बेटा भी आया है तो परिवार के अंदर में पहले से आज जो परमात्मा का हम लोग प्यार पा रहे ना वो ऐसा बे प्यार पहले कभी भी हमने हमारे लौकिक पिता से भी नहीं पाया तो उस बात को लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरा परिवार भी काफ़ी खुश है हम लोग सब ज्ञान में चलते हैं रेगुलर मुरली जाते हैं और हमको बाकायदा वहाँ की दीदी की भी पालना मिलती है और परमात्मा की भी पालना मिलती है क्या बात है हाँ चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अपना ब्रह्मा कुमारी इसका भी अनुभव जी और काफी लंबे समय से आप इसको फॉलो कर रहे हैं जी। और आपका जीवन बेहतर होते जा रहा जी। है तो हम चाहेंगे कि आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें और बहुत बहुत शुभकामना ये आखिरी में दो लाइन कहना चाहूंगा जी बिल्कुल <laughs> सितारों को आंखों में महफूज रखना सितारों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात रात होगी सितारे है हम भी हो तुम भी कल अमरनाथ जी, जी, ओम ओम ओम ओम जी से हमने सारी बात जानकारी ली है और मैं चाहूँगा की आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर निकालें जिससे परिवार की एक सुरक्षा बनी रहती है और ऐसा कुछ हो जाता है तो परिवार हमेशा ही सुरक्षित रहता है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक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 ग़ज़ब है ग़ज़ब तो गजब है गजब तो रूहों का वालिद ग़ज़ब है ग़ज़ब तो ग़ज़ब है गजब तो गजब है ग़ज़ब तो रूहों का वालिद ग़ज़ब है ग़ज़ब इस जमी पे है तेरे करिश्मे अजब इस जमी पे है तेरे करिश् में अजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू गज़ब है ,गजब। खुशबू रूहानी से महके जहाँ हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहासल में है तेरी खुशबू यहां में है तेरी खुशबू यहां तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन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 है नगमे हवा हु तेरे से गाती है नगमे हवा तेरी तेरी रहमत रहमत से से रहती जवा। से रहती ग तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर तेरी ता कत है जिसमें वो है बेफिकर हर लबों पे लबो है तेरा ही जिक्र जिक्र हर लबों पे है तेरा ही तुझको चाहते हैं सब तुझको चाहते हैं सब तुझको चाहते हैं सब तुझको चाहते हैं सब तुझको चाहते हैं सब तू रू हो कवालजब है गजब तू गब है गजब तू गजब है गजब तू गब है गजब तू गब है गजब तू का हो कवालसब है गजब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 सबसे मशहूर है हर दिशा में यहाँ बस, बस तेरा नूर है हमने सीखा है तुझसे हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब खजब खजब। तू रूहों का वालिद वालिकसब है खजब। तू गजब है, खजब। तू हसब है गसब तू गसब है गसब तू गस